लेसन एट पेज नंबर 88 मैं चलता हूँगा चलती होगी तू चलता होगा चलती होगी वह चलता होगा चलती होगी हम चलते होंगे चलती होंगी तुम चलते होगे चलती होगी वे चलते होंगे चलती होंगी वे लोग अभी आते होंगे वह अब तक काम करता होगा उस समय मैं सोती होंगी शाम को इधर अच्छी हवा आती होगी आप उर्दू समझते होंगे पेज नंबर एटी वे लोग अभी आ रहे होंगे उस समय मैं काम कर रही होंगी अगले हफ्ते किताब निकल रही होगी मैं चला होंगा चली होंगी तू चला होगा चली होगी वह चला होगा चली होगी हम चले होंगे चली होंगी तुम चले होगे चली होगी वे चले होंगे चली होंगी पेज नंबर नाइन्टी बे लोग अभी सोए होंगे राम ने तब तक काम किया होगा दस छात्र क्लास में बैठे होंगे कल रात को बारिश हुई होगी गोविंद ने चिट्ठी नहीं पढ़ी होगी मैं चलता हूँ चलती हूँ तू चलता हो चलती हो वह चलता हो चलती हो हम चलते हो चलती हो तुम चलते हो चलती हो वे चलते हो चलती हो पेज नंबर नाइन्टी वन वे लोग अभी आते हों वह अब तक काम करता हो उस समय वह सोती हो शाम को अच्छी हवा आती हो आप उसकी बात समझते हो वे लोग अभी आ रहे हों वह काम कर रहा हो मैं चला हों चली हो तू चला हो चली हो वह चला हो चली हो हम चले हो चली हो तुम चले हो चली हो वे चले हो चली हो पेज नंबर 92 वे लोग अभी सोए हों राम ने तब तक काम किया हो दस छात्र क्लास में बैठे हों मुमकिन है कि पिताजी ने राम को बुलाया हो शायद वह गोबिंद के साथ गया हो अगर मेरी मदद से काम बनता हो तो मैं मन से मदद कर दूंगा तुम नदी का पानी पीते हो छानकर पियो चाहे वह अपने को सुंदर समझती हो लेकिन दुनिया तो ऐसा नहीं समझती पेज नंबर नाइन्टी सेवन अगर इधर किला लाल किला चटाई चाहे ठीक डाक हवाई डाक दुनिया निकलना परीक्षा पास बुलाना मदद मुड़ना मेहनत लाल समझना साइकिल हवा आकाश उर्दू खबर गोबिंद चाची छानना ठीक करना तो दाया नदी पड़ोसी पार्सल बारिश भेजना मार्केट मुमकिन यात्रा शायद समुद्र स्टेशन हवाई